इसी वजह से वो बर्फ से ठंडे पानी में उतरने के लिए तैयार हुआ था पानी इतना ठंडा था कि अगर इसमें ज्यादा देर तक रह गया तो निश्चित तौर पर ठंड से व्यक्ति की मौत हो सकती है लेकिन फिर भी विक्रांत को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी उसके दिमाग में बस यहाँ से बचकर निकलने का ही प्लान चल रहा था हालांकि झील काफी गहरी थी और अंदर काफी बड़े बड़े पत्थर भी थे झील के भीतर बड़े बड़े चट्टानों के बीच में से निकलते हुए विक्रांत लगातार यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था यहाँ का नजारा देखने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि वाकई में इस झील के भीतर की बनावट काफी अजीब सी है विक्रांत पहले एक लंबी सांस खींचता और फिर पानी के भीतर जाकर इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और फिर जब उसे दोबारा सांस लेने की जरूरत होती तब फिर से वो पानी के ऊपरी तल पर वापस आ जाता विक्रांत के पास एक ब्रीथिंग डिवाइस भी थी लेकिन फिर भी अभी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था उसने इस डिवाइस को बाद के लिए बचा रखा था ताकि अगर बाद में कोई इमरजेंसी हो तब वो इसका इस्तेमाल कर सके झील के भीतर का पानी वाकई में बहुत ज्यादा ठंडा था यहाँ तक कि ठंडे पानी की वजह से विक्रांत के फेफड़े भी दर्द होना शुरू हो गए थे लेकिन फिर भी विक्रांत बिना हार मान लगातार पानी में गोते लगाते हुए अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था झील भी काफी गहरी थी गहराई इतनी ज्यादा थी की विक्रांत एक सांस में झील के तल तक पहुँच ही नहीं पा रहा था थोड़ी देर तक पानी में इधर उधर घूमने के बाद विक्रांत ने अपने इनविजिबल टेलीस्कोप डिवाइस को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो पानी के भीतर और ज्यादा अच्छे से देख सके टेलीस्कोप डिवाइस चालू होने के बाद विक्रांत को पानी के भीतर का नज़ारा काफी बेहतर दिखने लगा यहाँ तक के पानी में गोता लगाए बगैर ही उसे दूर तक सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा विक्रांत चारों तरफ नजर मारते हुए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा लेकिन कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था हालांकि झील के भीतर पड़े हुए चट्टानों के बीच में काफी बड़े बड़े होल भी थे लेकिन कोई भी होल ऐसा नहीं था जो कि पानी से बाहर निकलने के रास्ते में खुल रहा हो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे कैसे यहाँ से बाहर निकले समय काफी तेजी से निकला जा रहा था लेकिन विक्रांत को अभी तक कुछ भी रास्ता नहीं मिल सका था। थोड़ी देर तक झील के भीतर इधर उधर घूमते रहने के बाद भी विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था विक्रांत के पास अभी भी एक दो और डिवाइस मौजूद थी और अब वो यही सोच रहा था कि इसे एक्टिवेट किया जाए या नहीं जब विक्रांत यह सब सोच रहा था तभी अचानक से उसे पानी के भीतर कुछ नजर आया झील के भीतर ही ये कोई खाई जैसी चीज थी और ये काफी गहरी नजर आ रही थी इतनी गहरी की इस खाई के भीतर पानी की गहराई भी समझ नहीं आ रही थी अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था इन विजुअल लाइट और टेलीस्कोप टूल की मदद से विक्रांत को पता चला कि जहां पर वो खड़ा है उसके नीचे तकरीबन पांच से छह मीटर गहरी खाई है और उसके भीतर काफी अंधेरा भी था इसका आकार किसी बड़े राक्षस के मुंह के आकार का था ऐसा लग रहा था कि वहां नीचे कोई राक्षस अपना मुंह फैलाए बैठा है भगवान ये ये कहीं चंद्र तो नहीं है विक्रांत मन सोचने लगा लेकिन उसके लिए के बाद विक्रांत बाहर निकला और फिर बाहर निकलते ही वो जोर जोर से खासने लगा हे भगवान ये तो सही में चंद्र गे सब बातें सच है क्या क्या सच में यहाँ खजाना मिल सकता है क्या विक्रांत विक्रांत मन सोचने लगा ये सब सोचकर के खड़े हो उठे अब उसे ठंडे पानी की ठंडक का भी मानो एहसास नहीं हो रहा था उसके सारे रोंगटे खड़े हो उठे एक पल में ही उसके दिमाग में खजाने के नक्शे वाली सारी बातें घूम उठी ऐसा लग रहा था कि खजाने के नक्शे और उसके क्लू वाली सारी बातें सही थी इसका मतलब ये था कि गोल्डन पिलर और खजाने वाली बात सही है और हो सकता है कि इस गहरे गड्ढे के भीतर खजाना अभी भी पड़ा हो विक्रांत की धड़कन तेज हो चुकी थी उसके रोंगठे खड़े हो गए थे कान सुन होने लग गए थे फिर विक्रांत ने आखिर में जाकर अपने आखिरी ब्रीथिंग डिवाइस को एक्टिवेट किया और फिर से झील के भीतर गहरा गोता लगा दिया अभी भी विक्रांत के पास दस मिनट का समय बाकी था और इतने समय में वो खजाने के दूसरे क्लू यानी के झरने के पत्थर को भी ढूंढ सकता था भले ही विक्रांत के पास ब्रीथिंग डिवाइस मौजूद थी लेकिन फिर भी गहरे पानी में जाने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी वहाँ उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन वहाँ गड्ढे के भीतर पानी का प्रेशर था इस की गहराई दस मीटर से भी पहुंचना भी काफी हो रहा था। ऐसे में विक्रांत ने अपने मन ही मन में सोचा की अगर शेख मोहम्मद ने यहाँ खजाना छुपा रहा होगा तो वो इसे कहा छुपा सकता है अगर उस वक्त यहाँ पर सिर्फ गुफा ही थी और झील नहीं बनी हुई थी तो फिर शेख मोहम्मद चंद्र गड्ढे के भीतर कहाँ पर खजाना रख सकता था सबसे नीचे तली में या बीच में या फिर ऊपर ही सबसे तली में तो नहीं ले जा सकता था क्योंकि वो काफी गहरा है और उतना नीचे जाने पर वहां सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और दम घुट सकता है ऐसे में किसी भी हालत में शेख मोहम्मद खजाना छुपाने के लिए वहां तो नहीं जायेगा तो फिर टॉप में या बीच में कहीं रख सकता है तो फिर अब इसे कहा ढूंढा जाए विक्रांत सोच में पड़ गया और फिर वो झील के भीतर गोता लगाते हुए इसे ढूंढने लगा वो पानी के गहराई में उतरकर इधर उधर नजर डालते हुए खजाने को तलाश रहा था तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़े हुए एक बड़े से पत्थर पर पड़ी ये पत्थर उस चंद्र गड्ढे के भीतर तकरीबन पांच मीटर की गहराई पर दीवार से सटा हुआ पड़ा था यह पत्थर थोड़ा अजीब सा था इसका सिरा तो नोकीला बना हुआ था लेकिन इसका तल काफी चौड़ा था विक्रांत इस पत्थर के चारों तरफ घूमते हुए उसे ऑब्जर्व करने लगा थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ की इस पत्थर का आकार तो पानी की बूंद के समान है ओ कहीं झरने का पत्थर तो नहीं है विक्रांत मनी मन सोचने लगा अगर कोई पत्थर लगातार झरने के बहाव में आता है या किसी पत्थर के ऊपर लगातार झरने का पानी गिर रहा है तो फिर उसका आकार तो इसी तरह का ही हो जाएगा जैसे कि पानी की बूंद होती है तो कहीं ये वही झरने का पत्थर तो नहीं है जिसका जिक्र शेख मोहम्मद ने अपनी पहली में किया था तो अगर ये झरने का पत्थर भी यही है तो फिर खजाना भी इधर ही होना चाहिए कहाँ हो सकता है